यात्रा यात्रा घुनाथकीर्तन त्र तमस्तकांजलि बाष्परिपरिपूर्ण लोचनमति नमतराक्षकम मधुर स्वरूपम् कर्मते च मधुर मधुरा बुद्धिं बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिद्यां प्रयच परभ कोमल कूजयन वेणुं श्याम कुमार वेद वेदेद्यम परम ब्रह्म भासत हृदय मम ऊज राम रेति मधुरम मधुराक्षर आरुह्यकता शाखा वंदे वाकिल निगमकलोल फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुत पिबत भागवतम रसमल मुहुो रसिका भुवि भावुक तृण्दि सुनीचे नोरपी कीर्तनिया सदा हरि श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधाण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारण हरि गोविंद जय जय श्रीवृंदवन विहार लाल की जय नमो महादव्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण स्वाम पुषौ लोकेरस्ाक्षर एवे क्षर सर्वाणी भूतास्थोक्षर उच्य से उत्तुषस्तः परुदारिता यो लोकर्त व्यय ईश्वर यस्माश्मराद्तम तो अस्लोक वेदे वेदेच प्रथि पुरुषोत्तमः नारायण समुपस्थित समरणीय जति वृंद विद्वदृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं जैसा कि पिछले दिनों प्रतिपादन किया गया जो भी कार्यात्मक प्रपंच है वक्षर है कारुणात्मक अव्यक्त प्रकृति प्रदान या माया अक्षर है अचित क्षर और अक्षर इन दोनों से अतीत भगवत तत्व है जिसे पुरुषोत्तम परमात्मा कहते हैं अचित का चित हो सकता है अन्य कोई नहीं जो भी अचित होता है उसका अस्तित्व और उसकी उपयोगिता चित्सापेक्ष सिद्ध है इसलिए वेदांतों का एक सिद्धांत है ज्ञाततया अथवा अज्ञाततया सब कुछ साक्षी भाष्य है कोई वस्तु अचित हो और किसी चेतन की दृष्टि का विषय ना हो तो आपने अस्तित्व को सिद्ध करने में समर्थ नहीं जब अस्तित्व ही उसका सिद्ध नहीं होता तो उसकी उपयोगिता भी चर्चार्थ नहीं होती इस दृष्टि से गौड़ पदाचार्य महाभाग की कारिका का स्मरण आवश्यक है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 सर्विध लिंगों के द्वारा विचार करने पर वेदांतों का महातात्पर्य अद्वय सच्चिदानंद तत्व की सिद्धि में सन्न है तो इसीलिए विवर्तवाद को स्वीकार करने की आवश्यकता है प्रपंच की ब्रह्मरूपता का वर्णन शास्त्रों में है वो ब्रह्म रूपता कोई अध्यारोपित नहीं है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 चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा हो जाता है जीव हो जाता है। है, तो है, जो चेतना की निस्पत्ति है, उसका मूल क्या उपादान क्या है पृथ्वी जल तेज वायु अचेतन से चेतन की उत्पत्ति या लोकायतिकों की धारणा है चारवाकों की धारणा है भौतिकवादियों की धारणा है चेतन से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 अगर बाल में पृथक से आसक्ति ना हो इसके काटने पर कोई वेदना नहीं होती राग हो तो हमारे मिस्टर जी इनको ना हो तो दो बाप कह दें, बाल कटा लीजिए और भगवा कपड़ा ले लीजिए फिर देखिए इनकी दशा रहते साथ ही है भी थामे हुए हैं लेकिन बाल कटा लीजिए अरे राम तो गला कटाने का समान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 गुणात्मिका है तो कार्य कारण भाव का तादात में यहाँ पर कहा गया आपके मुंह में घी सक्कर गुड़ जिहिका न्याय संस्कृत में कहते हैं गुड़ जिह न्याय आपके जीव पर गुड़ पूजी पाठ स्वामी जी कहते थे हिंदी में आपके मुख में घी सक्कर बढ़िया बात तो बहुत बढ़िया हो गया सांख्यों का पक्ष भी हमारे यहाँ चरितार्थ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 निर्विशेष सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान कारण होता है अब महत पर्यत कार्य कोटि के पदार्थ हैं तो क्षण मान लिए गए ऊर्ध मूल माधा शाखम अब ऊर्ध तत्व पर विचार करना है तो महत् तत्व की अपेक्षा जो निर्विशेष हो सूक्ष्म हो, हो विभु हो प्रत्यक हो शुद्ध हो वह कौन है सांख्यवादी कहेंगे त्रिगुणमयी प्रकृति यहाँ तक हमने मान लिया उभय सम्मे तो जिसको आप प्रकृति कहते हैं उसको हमने कह दिया यहाँ पर कुटस्थ अक्षर कार्य प्रपंच की अपेक्षा विलक्षण उसमें है ही और मयाध्यक्ष प्रकृति सचराचरम सचराचर क्षर हो गया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 भविष्य में भी मृत्यु होनी नहीं है केवल मृत्युग्रस्त शरीर और संसार में अहमता ममता के कारण मृत्यु का भय प्राप्त है मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है जो हमारे अस्तित्व का अपलाभ कर ले यह बात हो गई सब समस्या जितनी भी समस्याएं है उनमें प्रथम समस्या है मौत का भय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 ब्रह्मा जी की आधी आयु का नाम परार्ध ब्रह्मा जी के 50 वर्ष का नाम परार्ध ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का नाम दिपरार्ध 100 वर्षों की आयु जो ब्रह्मलोक के की गणना कमसार ब्रह्मा जी की है मर्त लोक की गणना कमसार श्रीमद भगवत गीता के आठवीं अध्याय की दृष्टि से 31 नील दस खरब चालीस अब अरब वर्षो की सिद्ध होती है आजकल तो इस सब संख्या का ज्ञान लुप्त हो गया 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की आयु ब्रह्मा जी की है मृत की गणना के लेकिन कालक्रम से उस आयु का भी क्षण हो जाता है इसलिए भगवान भी किसी को दस दस ब्रह्मा की आयु देकर मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकते अंत में नान्या पंथा विद्यते नाय मृत्यु के भय से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है आत्मा को मृत्युंजय समझ लें तो सदा के लिए मृत्यु के भय का प्ररोधन हो जाएगा आस्था की दृष्टि से सुसुप्ति ले लें तीन बट्टा चार से अधिक मौत का नाम गाढ़ी नींद है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 उसी के आधार पर उन्होंने साधक संजीवनी टीका बाद में लिख तो हमने एक संकेत किया क्यों कि रामसुख दास दाजी महाराज कहा करते थे कि विश्व में अन्न का अस्तित्व ना हो तो किसी को भूख लगे हमको आपको भूख लगती है तो झक मारकर इस बात को स्वीकार करने के लिए हम बात दे कि अन्न का अस्तित्व है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 दोष दोषदर्शीय संयोगम स विसर्जे असंगे संगमो नस्ति दुःखम भुवि वैशंपायन जम वैशंपायषिजि जन्म जय को अयोग के गर्व से जो संयोग तपकता है मात्रास्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष सुख दुखदा आगमा पाई नो न्यास्तक्षस्व भारत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 ये भगवान बहुत अच्छा करते हैं विपत्ति देते हैं विपत्ति तो देते हैं व्यक्ति के शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप मैं विचार करता हूं इन महान बाबों को कहता हूं बाबा होने के बाद छह छह महीने तक अगर भूखा ना रहा होता भरपेट भोजन नहीं मिला सर्दी से कांप कांपता था शरीर तो मैं आज शंकराचार्य के पद पर प्राप्त होके बोरा जाता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 अमृतत्व की भावना अब भरपेट भोजन कर लेने पर भोजन से उपरा हाथ मुंह को छिपाने उपराम करने का नियामक कौन है वही मृत्यु का भय अमृतत्व की भावना चौबे कांड ना हो जाए ज्यादा खा लेने पर अपच मृत्यु की स्थिति ना हो जाए इसका मतलब प्राणियों की प्रथम प्राणियों की प्रवृत्ति अनिवृत्ति का पहला नियामक है मृत्यु का भय अमृतत्व की भावना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 विषय जन्य आनंद प्रिय मोद प्रमोद की तिलांजलि देकर गाढ़ी नींद का पक्ष सारे जीवन में होता है व्युत्थान दशा में नींद टूटने पर परामर्श होता है सुखम हम अस्वापसम न चिंचित अवेदिशम माम्य हम न ज्ञासम में सुख पूर्वक सोया तो सुसुप्ति में कामक क्रोध लोभ मोह अध्यास कुछ भी कहे इनकी न प्राप्ति है न व्याप्ति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 और जा की दृष्टि से जो जड़ता द्रस्त अचित मतलब चेत इन पदार्थों को लेकर अहमता ममता का उदय नहीं होता इसी प्रकार से वहां पर भी अज्ञान का दृष्टा होकर हम रहते हैं ना वहां पर भी अज्ञान का दृष्टा होकर रहते हैं। और दुखप्रद शरीर संसार को लेकर अहमता ममता का उदय नहीं होता आगे चलें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 अपना स्वरूप ही सिद्ध न हो तब तक, तक मृत्यु मूर्खता दुःख के चपेट से आध्यात्मिक त्राण न मिल सके इसलिए हम उदाहरण दिया करते हैं पुष्प इत्यादि गिरते हैं वृक्ष से लताओं से फल इत्यादि नीचे ही क्यों गिरते क्योंकि पार्थिव है पृथ्वी के अंश है प्रत्येक काम स्वभावता अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है इसी प्रकार से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 जितनी क्षमता जितनी देर कुंभक को साधने की क्षमता है उसे अधिक देर साध लें तो कुंभक टूट जाता है व्यस्टि प्राण जो है समस्टि प्राण से एकीभूत होने के लिए उद्यत हो जाते हैं इस दृष्टांत के बल पर भी यही तट सिद्ध होता है कि प्रत्येक अंश स्वभाव तो अपने अंशी को आकृष्ट होता है हमारे पूज गुरुदेव ने बताया कभी भी कुंभक का उतना लोभ मत करना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 उसने कहा कि महाराज मेरा मौलिक अनुसंधान है उसको सुनकर मैंने कहा भले आदमी मूल का उच्छेद स्वामी जी महाराज कहते थे पूजी आजकल कोई कहे कि मौलिक अनुसंधान है समझना चाहिए मूल के विरुद्ध <laughs> नाम है मौलिक अमूल का उच्छेद होता है तो हमारे हृदय में भाव आया कि इसको हमने डांट तो दिया लाडला प्यारा है कोई फिर आया हम डांटते ऐसे नहीं कि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 अंश इव अंश शरीखा अंश सदृश है उदाहरण बहुत बढ़िया दिया सूर्य का दिया तो साहित्यिक भाषा में कहते हैं नवसूर्य या नवचंद्र नभोमंडल में विद्यमान सूर्य का नाम है नवसूर्य और या नभोमंडल में विद्यमान चंद्रमा का नाम है नवचंद्र और तो जलाशय में जो उसका प्रतिफलन होता है जल सूर्य या जलचंद्र कहते हैं नभचंद्रंशी सरीखा है उसका कोई टुकड़ा सचमुच में थोड़े है जलचंद्र नभचंद्रंशी सरीखा है और जलचंद्र अंश सरीखा है इसी प्रकार भगवान अमशी सरीखे हैं हम आप अंश सरीखे दूसरा उदाहरण दिया घटाकाश महाकाश का महाकाश का कोई वियुक्त टुकड़ा नहीं है घटाकाश अंश सरीखा है महाकाश अंशी सरिखा है वैसे जीव अंश सरीखे हैं भगवान अंशी सरीखे हैं जब प्रत्येक अंश स्वभावता अपने अंश ही की ओर आकृष्ट होता है तो हमारे आपके आकर्षण के विषय अंशी सरीखे भगवान ही सिद्ध होते हैं और अंत में वो भगवान अगर आत्मीय होकर ही रह जाए साक्षात आत्मा स्वरूप सिद्ध न हो तो क्या होगा इस संदर्भ में हमने फिरोजाबाद में इस पद पर हम आ गए थे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 अरे वो जलदेव जिसके पान से प्यासे प्राणी प्यास के चपेट से मुक्त होते हैं वही तो तुम हो यही उपाय है ना इसी प्रकार हमको जो सत्य चित की आनंद की प्यास लगी है वो बाहर से सत आयु बढ़ाना चित इधर उधर के ज्ञान बटोरना ये पुरुषों के, के बचन लग जाते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 आचारी चार बजे नींद टूट गई बारह बजे सोया था फिर लेट गया तो कुछ विलम्ब से उठा लेकिन साढ़े पांच पांच कभी कभी छ अगर रात के दो बज गए सोते समय छह बजे से दस बजे तक तो मैं कंप्यूटर पर होता हूँ सब मिला के छह घंटे सात घंटे औसतन पांच घंटे नित्य का मेरा अभी भी अध्ययन है ऐसा नहीं लगता मैं कुछ जानता हूं तो हमने क्या संकेत किया कि प्यास प्यास लगी उसको पानी पिलाकर प्यास के चपेट से मुक्त नहीं कर सकते जब तक जल को यह ज्ञान न हो कि जिसके पान से प्यासे प्राणी प्यास, प्यास मुक्त होते हैं वही तो तुम हो तब तक पानी पिला पिलाकर तो विवेकानंद जी का यह वाक्य लग गया कहा हो ज्ञान को विश्वविद्यालयों में पुस्तकों में एक सुना है भूत प्रेत हमको नहीं लगता मालूम है, तो है। बड़ी चमत्क बहुत चमत्कृति होती है हम लोग बचपन से बल्कि गर्भ से ही भगवान के पर समर्पित होके आए हर जीव स्वतः समर्पित है शरणागति कर्तव्य नहीं है शरणागति अनुसंधेय है श्री रामानुज भाष भाष्य गीता क्या शरणागति तो स्वतः सिद्ध है इसीलिए श्री रामानुजाचार्य महाभाव ने कहा शरणागति कर्तव्य नहीं है कर्तव्य कोई कह दे तो उसका अर्थ भी है अनुसंधेय है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 कहा तो की भाषा हम लोगों की बड़े भाई भी छोटे भाई से अब तब नहीं बोलते उन्होंने एकांत एक में कहा कि फंस गए हो होने आप फंस गए हैं मैंने कहा मैं फंसा नहीं हूं यहां से जो कुछ लेना है वो लेने के लिए आया हूं आप अगर कहते हैं तो मैं आपके साथ अभी घर चलता हूं किसी को पूछने की जरूरत नहीं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 बरसाती में रहता था नीचे जो मुझे कमरा प्राप्त था तिबिया कॉलेज में उसमें नहीं तीन और खुला दो ओर खुला बहुत ठंड लगती थी अकेले पाठ्य पुस्तक के अलावा केवल गीता और कोई नहीं परीक्षा के पंद्रह दिन पहले सारी पुस्तकें लुप्त हो जाती थी वहां को चोर भी आने वाला नहीं कोई चोर बंदर की कोई बात नहीं परीक्षा के अब कोई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 है और अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार भी सूक्ष्म है कि हर व्यक्ति की गति हम तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के बीच साक्षी ग्रस्ता है या सिद्धांत है लेकिन हर व्यक्ति की दृष्टि कर्मेंद्री को भी छूने की है कर्मेंद्री भी हमारे लिए बहुत सूक्ष्म है या नहीं ज्ञानेन्द्रीय बहुत सूक्ष्म है या नहीं प्राण भी हमारे लिए बहुत सूक्ष्म है या नहीं अंत भी हमारे लिए सूक्ष्म है या नहीं इसका मतलब हमारी बुद्धि भाव, भाविता के कारण सूक्ष्म होने पर भी इतनी स्थूल हो गई है अभी तो हम कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रीय अंतकरण प्राणों की सूक्ष्मता को भी कि, के था पाह पाने की स्थिति में नहीं है इसलिए उस परम तत्व तक बुद्धि को पहुंचाने के लिए स्वयं तदंत करते परमाजन के लिए भगवान ने क्षर अक्षर का वर्णन किया क्षर जो भी है शरीर भी चर, शरीर चर, इधर बाहरी जगत में विचार करें तो पृथ्वी पार्थिव प्रपंच पृथ्वी पृथ्वीक्षर जल क्षर तेज चर, वायु क्षर आकाश आकाशक्षर आगे संख्य के दृष्टि से तुक्षार तत्वक्षर तुक्षार इतने क्षर इधर इधर क्या पंच तन्मात्रा भी पंचभूत थोड़े हैं सूक्ष्म पंच तन्मात्रा भी क्षर इधर कर्मेंद्रियाक्षर ज्ञानेन्द्रियाक्षर अंत करण क्षर प्राण अक्षर इसका मतलब संख्यों के दृष्टि से विचार करें तो अचित पदार्थों के जो तेईस प्रभेद है सात प्रकृति विकृति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 आजकल वेदांतियों को बीमारी क्या लग गई जुट अपवाद मर जाते जातेवाद एक क्षण में सुना और सबको मिथ्या कह दिया मिथ्या एक रामदेव रामदेवानंद जी है आज नहीं आए कभी कभी दर्शन देते हैं पर प्रेरित परीक्षा प्रारंभ तो जब मैं मेरे भानती पढ़ने आए आचार्य तक तो हमसे पढ़ा है न तो उन्होंने पहला प्रश्न क्या किया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 आज ही में चिंतन कर रहा था कर्मेंद्रीय और ज्ञानेन्द्रिय में कौन सूक्ष्म और क्यों सूक्ष्म में अच्छा कर्मेंद्रीय और प्राण में कौन सूक्ष्म और क्यों सूक्ष्म और से अंतकरण क्यों सूक्ष्म और अंतकरण में मन की अपेक्षा बुद्धि क्यों सूक्ष्म किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते ठीक से स्थूलता सूक्ष्मता का भी विवेक नहीं है ईश्वर और जीव को मिथ्या करके वेदांत शुरू होता आजकल के वेदांतियों को यहां बीमारी ये यह है पांच मिनट या पांच दिन में का पार्थिव प्रपंच से लेकर के अव्यक्त तक का श्रवण किया और सब को कह दिया मिथ्या आपके मिथ्या कहने से मिथ्या हो जाएगा क्या इसलिए इसलिए क्या है जितनी पैनी दृष्टि चाहिए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 तन मात्राओं से भी सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियों से भी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से भी सूक्ष्म प्राणों तो से भी सूक्ष्म और ये हैं सप्तिया तेईस तत्व तेसो तत्व के क्षरत्व का निर्णय करना भी सुगम तो नहीं है उसके बाद अक्षर प्रकृति से पार होना प्रकृति पार प्रभु अतः बहुत